उपसे जब नैना के साथ उसे और विक्रांत ने बस टर्मिनल के सारे वीडियो एविडेंस की कॉपी ली और वहाँ ऐसी आराम करने के लिए किसी होटल की तलाश में निकल पड़े उन्हें बस टर्मिनल के पास में ही एक होटल मिल गया नैना ज्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहती थी सो उसने तुरंत ही किसी होटल में रुकने का फैसला कर लिया था लेकिन विक्रांत को यह बात तो अच्छे से पता थी कि नैना आसानी से उसके साथ एक ही कमरे में सोने को राजी नहीं होगी लेकिन विक्रांत इस मौके को अपने हाथ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहता था किसी भी हालत में आज की रात उसने नैना की बाहों में सिर रख गुजारने का प्लान बना लिया था इसके लिए उसने स्पेशल प्लानिंग भी कर रखी थी होटल के बाहर पहुंचते ही वो फटाफट गाड़ी से निकलकर अंदर होटल के रिसेप्शन पर पहुँच गया वहां मौजूद लेडी रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचकर विक्रांत ने उसके आगे 2000 हजार रुपए की कड़क नोट रख दी रिसेप्शनिस्ट चौंक उठी उसने आश्चर्य में पड़ते हुए सवाल किया सर ये हाउ कैन आई हेल्प यू हेल्प ये करो कि अभी जो मैडम रूम पूछने के लिए आएगी उनसे कह देना कि इस होटल में सिर्फ एक ही रूम खाली है जो कि किंग साइज बेड का है विक्रांत ने फटाफट उसे समझाते हुए कहा लेकिन सर रूम तो हमारे यहाँ बारह खाली है रिसेप्शनिस्ट ने चौंकते हुए ही जवाब दिया उसने इस नोट को विक्रांत की तरफ खिसकाते हुए कहा अरे यार तुम पैसे पकड़ो और जो मैं कह रहा हूँ विक्रांत ने नोट को सरकाकर उसकी तरफ धकेल दिया लेकिन सर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैनेजर सर को पता चल गया तो रिसेप्शनिस्ट ने फिर से नोट को विक्रांत की तरफ सरकाते हुए कहा अरे तुम उनकी टेंशन मत लो मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ और मैं यहाँ पर दो रूम भी बुक करावा लूंगा बस तुम तो मैडम के सामने यही कहना की यहाँ पर सिर्फ एक ही रूम खाली है विक्रांत झूठ तो से अपना सामान निकाल कर बाहर आ चुकी थी नैना बहुत ज्यादा थकी हुई थी वो जल्द ऐसी जल्द बेड पाकर चैन की नींद सोना चाहती थी फटाफट उसने अपना सामान उठाया और फिर वो भी होटल की एंट्री गेट से भीतर दाखिल होने लगी नैना को भीतर आते देख विक्रांत ने तुरंत अपना घटिया एक्टिंग शुरू कर दी क्या ऐसे कैसे हो सकता है इतना बड़ा होटल है और सिर्फ एक रूम खाली है तुम, तुम विक्रांत ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देख आंख मारते हुए कहा ताकि वो भी अपनी एक्टिंग शुरू कर दे लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया नैना ने जरूर विक्रांत को चिल्लाते हुए सुन लिया था क्या हुआ विक्रांत कुछ प्रॉब्लम नैना ने उससे सवाल किया कुछ नहीं नैना देख रही हो इन लोगों ने इतना बड़ा होटल खोल रखा है लेकिन इनके पास दो रूम भी खाली नहीं है विक्रांत ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए कहा आप अपने से मेरी बात की बात कह तो दी थी लेकिन उससे डर था कि कहीं नैना दूसरे होटल जाने को तैयार ना हो जाए अरे विक्रांत क्यूँ इतना परेशान कर रहे हो हमें आरामी तो करना है एक रूम खाली है तो क्या हुआ नैना ने कहा यह शब्द सुनकर विक्रांत का दिल खुशी से झूम उठा लेकिन फिर भी उसे अपनी एक्टिंग तो पूरी करनी ही थी सो उसने आगे कहा लेकिन नैना हम एक रूम में कैसे क्यों? तो है। कर लेंगे ना नैना ने बिल्कुल उसने फटाफट -फड़ बुकिंग का फॉर्म भरा और रूम उससे रूम की चाबी लेकर नैना के साथ चल पड़ा ये रूम होटल के दूसरे फ्लोर पर था सो नैना आगे आगे चल रही थी और विक्रांत उसके पीछे पीछे रूम की तरफ बढ़ रहा था रास्ते में चलते वक्त विक्रांत इतना प्रसन्न था मानो कि उसकी करोड़ों की लॉटरी लग गई हो विक्रांत का आज का बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था वैसे विक्रांत को उम्मीद नहीं थी कि नैना इतनी जल्दी उसके साथ होटल के एक रूम में सोने के लिए तैयार हो जाएगी ये बात विक्रांत को अच्छे से पता थी की एक कमरे में होने के बावजूद भी नैना के साथ कुछ करना बहुत मुश्किल काम है लेकिन दूसरी तरफ विक्रांत को अपने हुनर पर पूरा यकीन था उसे पता था कि अगर वो नैना को लेकर यहाँ तक आया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो जरूर ही कर लेगा इसी खुशी में झूमता हुआ विक्रांत नैना के पीछे पीछे बढ़ा चला जा रहा था रूम के सामने पहुँचने पर नैना ने उससे रूम की चाबी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया विक्रांत ने तुरंत ही चाबी नैना के हाथ में पकड़ा दी नैना चाबी पकड़ी रही थी की ये उसके हाथ से छूट जमीन पर गिर पड़ी अरे रुको मैं उठाता विक्रांत ने प्रफुल्लित मन से झुकते हुए चाबी उठाई और इसे नैना के हाथ में पकड़ा दिया अभी वो ठीक ढंग से संभलकर खड़ा भी नहीं हो पाया थारिडोर में, में, में थोड़ी दूर नैरा ने मारी थी ये चालाकी कहीं और दिखाना जाकर दूसरे होटल में रूम ले लो अब नैरा ने उसकी तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहा और फिर तुरंत रूम में दाखिल होकर अंदर से लॉक लगा दिया हैरान परेशान विक्रांत हतप्रभ होकर कमरे के दरवाजे पर खड़ा था